श्री रामकृष्ण वचनामृत परिशिष्ट परिच्छेद तीन आठ मई अठारह सत्तासी नरेंद्र तथा शरणागति नरेंद्र वार्तालाप कर रहे हैं मास्टर भीतर नहीं गए बड़े घर के पूर्व ओर वाले दालान में टहलते रहे कुछ अंश सुनाई पड़ रहा था नरेंद्र कह रहे हैं संध्यादि कर्मों के लिए न तो अब स्थान ही है न समय ही एक सज्जन क्यों महाशय साधना करने से क्या वे मिलेंगे नरेंद्र उनकी कृपा गीता में कहा है ईश्वर सर्वूता हृदय से अर्जुन ठति भ्रामूता यंत्रूढ़ा मयया तमेव शरण गच्छ सर्वेन भारत तत्प्रसादापरा शांतिम स्थानम प्राप्य से शाश्वतम उनकी कृपा के बिना हुए साधन भजन कहीं कुछ नहीं होता इसलिए उनकी शरण में जाना चाहिए सज्जन हम लोग यदा कदा यहाँ आकर आपको कष्ट देंगे नरेंद्र जरूर जब जी चाहे आया कीजिए आप लोगों के वहाँ गंगा घाट में हम लोग नहाने के लिए जाया करते हैं सज्जन इसके लिए हमारी ओर से कोई रोक टोक नहीं हाँ कोई और ना जाया करे नरेंद्र नहीं अगर आप कहें तो हम भी ना जाया करें सज्जन नहीं नहीं ऐसी बात नहीं परंतु हाँ अगर आप देखें कि कुछ और लोग भी जा रहे हैं तो आप न जाइएगा संध्या के बाद फिर आरती हुई भक्तगण फिर हाथ जोड़कर एक स्वर से जय शिव ओंकारा गाते हुए श्री राम कृष्ण की स्तुति करने लगे आरती हो जाने पर भक्तगण दानवों के कमरे में जाकर बैठे मास्टर बैठे हुए हैं प्रसन्न गुरु गीता का पाठ करके सुनाने लगे नरेन्द्र स्वयं आकर सस्वर पाठ करने लगे नरेन्द्र गा रहे हैं ब्रह्मा ब्रह्मानंदम परम सुखदम कवल ज्ञानमूर्तिंदवाती गगन सज तम सदिल एक विमलमचल सर्वदा साक्षीभूत भावातीत त्रिगुणरहित सदगुरु तम लमा फिर गाते हैं ना गुरो न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम शिवशासनत शिव शासनत श्रीमत्पर परब्रह्म गुरुम वदा श्रीमत्पर परब्रह्म गुरुम भजामि श्रीमत्पर परब्रह्म गुरुम स्मरामि श्रीमत्पर परब्रह्म गुरुम नमामी नरेंद्र सस्वर गीता का पाठ कर रहे हैं और भक्तों का मन उसे सुनते हुए निर्वात निष्कंप दीप सिखा की भांति स्थिर हो गया श्री रामकृष्ण सत्य कहते थे कि बंसी की मधुर ध्वनि सुनकर सर्प जिस तरह फन खोलकर स्थिर भाव से खड़ा रहता है उसी प्रकार नरेंद्र का गाना सुनकर हृदय के भीतर जो है वे भी चुपचाप सुनते रहते हैं आहा मठ के भाइयों की गुरु के प्रति कैसी तीव्र भक्ति है